गीता तत्व चिंतन स्वधर्म मीमांसा वर्ण व्यवस्था की विकृति विशेषाधिकार आजकल तो वर्णों में इतनी तीव्र संकरता हुई है कि वर्ण व्यवस्था का सारा ढांचा ही चरमरा गया है इसलिए वर्ण धर्म के आधार पर स्वधर्म का निर्णय अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है जब समाज में वर्ण धर्म की प्रतिष्ठा थी तब स्वधर्म का निर्णय और तदनुकूल आचरण सुगम था आज स्वधर्म का निर्णय कैसे किया जाए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे समक्ष खड़ा होता है पूरा काल में आजीविका की समस्या उतनी तीव्र नहीं थी जितनी कि आज है तब ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न लड़का पूजा पाठ और पौरोहित्य कर्म में सीधे चला जाता था उसकी शिक्षा दीक्षा की तद्न भी तदन होती थी क्षत्रिय वर्ण, वर्णोत्पन्न बालक राजा की सेना में भर्ती हो जाता था वैश्य वर्ण का लड़का खेती किसानी गोपालन या व्यवसाय से लग जाता था और शुद्र वर्ण में जन्म लिया बालक बचपन से ही शरीर श्रम से होने वाले कार्यों की ओर झुक जाता था यह प्रणाली तब तक ठीक रही जब तक इसमें लचीलापन था जब तक यह अपवादों को अपने में खपाने की क्षमता रखती थी पर जब वह इस धारणा में कट्टर हो गई कि व्यक्ति का वर्ण बदल ही नहीं सकता जब उसने कर्मणा वर्ण निर्णय के बदले जन्मना वर्ण निर्णय के सिद्धांत को अपनी अटल मान्यता दे दी तब फलस्वरूप अधिकारवाद का विष समाज शरीर को विषाक्त करने लगा ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति वृत्ति में यदि अत्यंत निम्न हो जाए मध्यप और लंपट हो जाए तथा विभिन्न दुष्कर्मों में लीन रहे तो भी यदि वह ब्राह्मण वर्ण के सारे अधिकारों को अपने लिए सुरक्षित माने तो यह वर्ण प्रथा की जड़ों पर ही कुठाराघात करना है और यही हुआ अपने को उच्च वर्ण का मानने वाले लोग वृत्तियों से हीन हो गए परंतु उन्होंने अपने वर्ण प्रदत्त अधिकारों को नहीं छोड़ा बल्कि उन अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए वे साधारण का शोषण करने लगे इससे वर्ण व्यवस्था लगमगा गई और आज जो हम समाज में इतनी अव्यवस्था देखते हैं उसके लिए उच्च वर्णों का असंतुलित वर्तन ही दाई है विशेषाधिकार पर विवेकानंद का कुठार तभी तो स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्वलंत शब्दों में भारतीय मानस को दिशा दिखाते हुए कहा था विशेषाधिकार की भावना मानव जीवन के लिए हानिकारक है दो शक्तियां मानव सतत कार्य कर रही हैं एक तो जाति बना रही हैं और दूसरी विशेषाधिकारों को नष्ट कर रही हैं और जब कभी विशेषाधिकार का नाश होता है तो वहाँ वश की अधिकाधिक उन्नति होती है उसमें अधिकाधिक ज्ञानालोक आता है वेदांती होना और साथ ही किसी के लिए किसी प्रकार का भौतिक मानसिक या आध्यात्मिक विशेषाधिकार स्वीकार करना असंभव है वेदांत में किसी के लिए किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार का स्थान नहीं है प्रत्येक मनुष्य में एक ही शक्ति है किसी में अधिक प्रकट हुई है किसी में कम वही सामर्थ्य सब में है वेदांत के अनुसार जन्मगत उच्च नीच भेद का कोई अर्थ नहीं जाति स्वभाव पर आधारित एक संस्था है मैं सामाजिक जीवन में एक काम कर सकता हूँ तो तुम एक दूसरा तुम एक देश प्रशासन कर सकते हो तो मैं पुराने जूते की मरम्मत कर सकता हूँ पर कोई कारण नहीं कि तुम मेरे सिर को अपने पैरों से कुचलो यदि कोई हत्या करे तो उसको प्रशंसा क्यों की जाए और यदि कोई सिर्फ एक सेब चुराए तो उसे फांसी पर क्यों लटकाया जाए इस सब का अंत होना ही चाहिए जाति अच्छी है जीवन क्रम को निभाने का यही एक स्वाभाविक मार्ग है मनुष्य अपना अपना समूह बनाता ही है तुम इससे छुटकारा नहीं पा सकते कहीं भी जाओ तुम जाति देखोगे ही पर उसका यह अर्थ नहीं कि साथ ही विशेषाधिकार भी चिपके रहें इन विशेषाधिकारों को नष्ट कर देना चाहिए अपने को विभिन्न समूहों में विभक्त करना तो समाज का स्वभाव ही है पर हम जिसे नष्ट करना चाहते हैं वे हैं ये विशेषाधिकार यदि तुम ढीमर को वेदांत पढ़ा दो तो वह यही कहेगा तुम जिस प्रकार एक मनुष्य हो वैसा ही मैं भी हूँ मैं ढीमर हूँ तो तुम तत्वज्ञानी हो परंतु वही ईश्वर मुझ में है जो तुम में है और यही तो हम चाहते हैं किसी के लिए कोई विशेषाधिकार न रहे सबको एक समान अवसर प्राप्त हो प्रत्येक व्यक्ति को यही सिखाओ कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है और तब हर एक अपनी मुक्ति का प्रयत्न आप ही करेगा इस प्रकार प्रत्येक विशेषाधिकार को और हम में स्थित उस भावना को जो हमें अधिकारों के लिए उकसाती है कुचल कर हमें उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए जिस ज्ञान से हमें समस्त मानव जाति के प्रति एकत्व की भावना उत्पन्न हो सके